नमो नमः मन्त्रपाठः मन्त्रपाठः ॐ सहनावतो सहनौ भुनक्तो सह वीर्यं करवा तेजस्वीनावधीतमस्तु मेद विषा वह शांति शांति शांति हाँ जी कल के प्रसंग में बिना देखे आपको कुछ बताना है शब्दानुशासनम इसमें कौन सा समास है और क्यों है ऐसा समास है रेणु जी गो गो। जी कल कल कल समास आपने बताया था और पीछे से कर, कर्म कर्मी पहले समास बताइये समास समास है? समान नाम अनुशासन जी तो, तो इसका में है कर्तृ कर्मो कृति सूत्र से ठीक है ठीक है किम पद्मा जी नमस्ते स्वामी जी नमो नम व्याकरण शब्द व्याकरणम् इति शब्दः तस्य परिभाषां कुर्यात् किमर्थं व्याकरणं इत्यस्य शब्दस्य व्युत्पत्तिं ज्ञापयतु वि आङ्ग् पूर्वक डिघ्रि तुधागणस्य तनादिगणस्य धातो धाते धातोः सह ल्युट् प्रत्यययोगेन व्याकरणम् इति निष्पत्तिः भवति स्वामीजि भवती ज्ञापितवती प्रकृतिप्रत्ययम् अहं कथयामि लक्षणं जापयतु लक्षणं व्याकरणम् इत्यस्य व्याक्रियते तदेव स्वामीजि आम आम व्याक्रीयते शमीजे विस्म स्वामी क्षमता व्याक्रीय व्याक्रीय शब्द अनेन व्याकर अथवा व्याक्रीय सूत्रण अनने व्याण अस्तु सूत्र से विभागम करो तो सूत्र का विभाग करिए यानी सूत्र में कितने पद हैं और उन पदों में क्या क्या विभक्तियां हैं ये आपको बताना है सीमा जी ओम जी स्वामी जी जी शब्द अनुशासन में जी शब्द अथ शब्दानुशासन में कितने शब्द हैं और उनकी क्या विभक्तिया है एक शब्द अथ जी और शब्द और अनुशासन जी विभक्त विभक्त पता अथ के अंदर अथ तो वो है अव्यय है जी और अथ। अनुशासन शब्द शब्दों शब्द एक वचन प्रथमा विभक्ति शब्द एक वचन ऐसा है शब्द आ, आ, सूत्र में केवल दो ही शब्द है आपने तीन शब्द बताए एक, एक शब्द है अथा और दूसरा शब्द है शब्दानुशासनम शब्दानुशासनम दूसरा है. शब्द है पहला शब्द अथ है अथ अथ नहीं बोलिए, अर्थ अथ बोलेंगे तो हलंत हो जाएगा अथ शब्दानुशासनम अथ शब्दानुशासनम तो दो ही शब्द हो गए ना अथ एक शब्द शब्दानुशासनम दूसरा शब्द अनुशासनम शब्दान दूसरा शब्दानुशासनम में समास रेणुजी ने बताया शब्दान अनुशासनम शब्दानुशासन शब्दुशासदुशन क्या है रुची जी. सामें। शासनम क्या है, शब्दन व्या शब्द अनुशासन व्याकरण से लेवल ले शब्दानुशासनम करते हैं व्याकरण शास्त्र ही अर्थ है उनका रिक्वेस्ट आया नहीं है प्रकाश जी नायक जी का रिक्वेस्ट आया नहीं है तो बिना रिक्वेस्ट आया कैसे मैं उनको एड करूंगा हाँ जी राम मोहन जी सुन रहे हैं आप मेरी बात को हा हा जी प्रकाश जी लाइन में थे बोल रहा था फोन से हाँ तो उन, उनका रिक्वेस्ट आया नहीं है ओ बेज दिया बोल रहे स्वामी जी दोबारा बेच रहे है ना आया नहीं है ठीक है बोल देता तो हैुशासनम व्याकरण हाँ जी श्रद्धा जी बताएंगी अथ शब्द के कितने अर्थ हैं अथ इत्या के अर्था समी जी अथ इत मंगलार्थे आरंभाे प्रश्न अनाथेस्त अथ शब्द के छ अर्थ हैं मंगलार्थे आनता आरंभाे काश् अर्थे अस्त्र अर्थ अस्थित इस सूत्र में कौन सा अर्थ है इन छह अर्थों में अधिकार्थ अधिकार्थ ठीक है तो अथ शब्दानुशासनम इस सूत्र का एक वाक्य में क्या अर्थ होगा राजेश जी राम जी अथ अथे व्याकरणशास्त्र अ शक्ति व्याकर अरभ्य व्याकरण का अकार प्रारंभ होता है अथवा व्याकरण आरभ्य अथ शास्त्रम आरभ्यते जी, होता तो जैसे बोलते हैं वाचनम, तो वो तो स्वामि आरम्भे वाचनति वाचन का ना यही हुआ नहीं वहां आ, वहां अर्थ में शब्द अच्छा। जी तो यहां, अर्थ यहां यह आ, अधिकार? जी यह अधिकार अर्थ में में यह अर्थ आरम्भ अर्थे धन्यवादी दिया नहीं, रिक्वेस्ट भेज uh, दिया SHN, जी? म, म, नहीं, आपने लिख दिया लेकिन जब तक उनका रिक्वेस्ट नहीं आया तो मैं अपने इसमें ऐड कैसे करूंगा अच्छा अच्छा ठीक है उनका रिक्वेस्ट आएगा तब मैं ऐड करूंगा अपने आ, आ, आ, आ, उसमें, फिर उसके बाद में एड होगा ग्रुप में ठीक है समझ। जी जी हाँ जी तो इस अथार्थ को समझना है तो सूत्र में सूत्र का अर्थ ऐसा करना व्याकरण शास्त्रम व्याकरणशास्त्र से अधिकार आरभ्य ऐसा आपको बोलना होगा व्याकरण शास्त्र का अधिकार प्रारंभ होता है अधिकार शब्द का प्रयोग करना है तो व्याणशास्त्र से अधिकार ऐसा आपको बोलना होगा पाणीनीय कि पाणिनस्य अपत्यं ah, पाणिनि पणिनस्य अपत्यं नै न पाणिनीयम् इति किं पाणिनीयम् इत्यणिना ah, ah, प्रोक्तम् इति पाणिनीयम् ah, पाणिनि पाणि पाणिना प्रोक्त पानीय अर्थात व्याकश पानीय व्याकश अथ प्रत्यासूत्र देखिएगा प्रथमा वृत्ति और द्वितीय द्वितीय वृत्ति के बारे में कल बताया गया था तो प्रथमा वृत्ति में पूर्ण प्रत्येक का निषेध क्यूँ है और द्वितीय वृत्ति में क्यूँ है ये स्पष्ट नहीं हुआ नी, प्रथमा नहीं प्रथमा वृत्ति में पूर्ण प्रत्यय है ही नहीं है ना पूर्ण प्रत्यय में कोई प्रत्यय नहीं है प्रथमा शब्द में क्थुन प्रत्यय हुआ है ऊनादिक प्रत्यय हुआ है तो इसलिए इसमें पूर्ण द्वितीय द्वितीय वृत्तीय में तो है पूर्ण प्रत्यय है वहां परूढ़ी प्रथमा शब्द तो रूढ़ी है, है, है, है। यानी लोक में प्रचलित है पूरण पूर्ण अर्थ में लेकिन प्रत्यय नहीं हुआ इसमें पूरण प्रत्यय इसलिए इसको प्रथमा का मतलब पहली ऐसा बोल देते हैं पूर्ण अर्थ में ही बोल देते हैं। लेकिन प्रत्यय पूर्ण प्रत्यय नहीं है इसमें और में पूर्ण प्रत्यय है इसलिए वहां पर द्वितीय है यानी वहां पर उसका कुंवत भाव नहीं हुआ उसका निषेध हुआ जहां पूरण प्रत्यय वाला शब्द प्रयोग में आता है पुवद स्त्री शब्द तो उसमें पुवद भाव नहीं होता है कल बताया था ना संज्ञा पूर्ण न्योस्ट सूत्र है छठे अध्याय के तीसरे पाद में न को तो वो पूर्ण प्रत्यय वाला होने से पूर्व पद में उसमें पुंवदभाव नहीं होता है यानी पुललिंग के समान शब्द नहीं बनता स्त्रीलिंग का ही स्त्रीलिंग रह जाता है और संजयवासी शब्दों में भी नहीं होता जैसे कि बताया था दत्ता भारिया यानी दत्ता का मतलब है जिसको दिया जाता है जिसको कुछ दिया जाता है ऐसी भारिया यानी जिसको कुछ दिया जाता है ऐसी भारिया जिसके दत्ता भारिया स दत्ता भार्य पुरुष ऐसा है ये बहुरी समास है जी, में कौन सा प्रत्यय हुआ है स्वामी जी प्रत्यय जी प्रथमावृत्ति में प्रथमा शब्द अलग है वृत्ति शब्द अलग है समास हुआ है यहां पर समास हुआ और कुंवत भाव हो गया प्रथमा पुल्लिंग हो गए प्रथमा बन गए प्रथमा समास होने के बाद विभक्तियां हाँ जी द्वितीय स्वामी जी ये समझ में नहीं आया तृतीया में क्या नहीं हुआ समझ में नहीं आया आपको क्या नहीं हुआ यह समझ में नहीं आया प्रथमा वृत्ति में पूरा प्रत्यय नहीं हुआ जी पुवद्ध भाव हो गए हो हो नहीं होगा और द्वितीय द्वितीय बताया था ना आपको पुंग करने वाले सूत्र वहा लागू नहीं होता है इसलिए लागू नहीं होता निषेध किया सूत्र ने संज्ञा पूर नोश्चा इस सूत्र ने यह कहा कि पुवद भाव ना हो इसमें क्योंकि इसमें पूर्ण प्रत्यय वाले शब्द है द्वितीय तो नहीं है स्वामी नहीं, नहीं पूर्ण प्रत्यय वाले शब्द पूर्व पद में हो तो उनको भाव नहीं होता है सूत्रार्थ यह है तो जी प्रथमा में क्या पहले पहले एक, पहले, एक पहले, अब पहले एक बात सुन पहले आप जल्दी मत करिए पहले एक बात सुन लीजिएगा संज्ञा पूरण ये कहता है कि संजयवाची शब्द और पूरन शब्द में हो उनको भाव नहीं होता है ये इसका अर्थ है इसलिए द्वितीय में पुंवदभाव नहीं हुआ ये आपको समझ में आ गया जो मैं बता रहा हूं जी, जी एक बार फिर से स्वामी जी बताइए संजयवाची शब्द पूरणवाची शब्द पूरण प्रत्या शब्द संजयवाची शब्द और पूरन प्रत्यांत शब्द पूर्व पद में हो जिस समास के उन पदों में पुवद भाव नहीं होता है समझ में आया अब आगे का पूछा है, तो प्रथमावृत्ति में प्रथमा शब्द पूरणवाची शब्द नहीं है और ना ना क्या कहते संजावाची शब्द है इसलिए उसमें भाव हो गया प्रथमा में प्रत्यय कौन सा है स्वामी जी प्रथमा में प्रत्यय जो है उनादि प्रत्यय ककार और थकार और आ, नकार सन प्रत्यय है सन है यान है ऐसा कुछ है अभी बता देता हूँ पूरा प्रत्यय क्या है प्रथमा स्वामी जी तरह टाप नावती ना वो स्वामी जी कजा प्रथमा अजाद्य स्टॉप नहीं प्रथमा वो तो टाप तो होता है स्क्रीलिंग है पूरा प्रथमा टाप होकर के स्क्रीलिंग में है प्रत्यय के बाद फिर स्क्रीलिंग वाला प्रथम प्रत्यय आ जाएगा ये हुआ का और थु और न थुन प्रत्यय स्वामी धन्यवाद स्वामी जी ये जो हमने कहा आपने बताया था कि पणिन अपत्यम इधि पाणीनी हाँ जी हाँ जी तो पनीन शब्द नहीं वो नहा है पुल्लिंग हैकारांत नहीं आकारांत हैहा नहीं एक मिनट पनीर है ना पनीन पनीन का ही तो पनीना बनेगा सृष्टि का पंचमी का हाँ जी ठीक है नीकिन तो स्वामी जी अपत्यम होना पनी अच्छा मैंने पनी नोला बोला, है, पनी बोला है। पनी नस्या। पनी नस्या है तो फिर अकारांत होगा और पनीना कहेंगे तो फिर नकारांत होगा तो ये पनिन एक आ, आप निकालिए नोत्तम चारमे न प्रोक्तं चीन स्वामीजीन कल् बता च संख्या 101 हैन प्रोक्तं तेन प्रोक्तं है ये तो पानी प्रोक्तम पान का है ये तो ये पान नियम आ, थोड़ा रुकी मैं आ, अभी बता देता हूं आपको देख करके पुस्तक निकालना होगा स्वामी जी आपने लिखवाया था पणिनेर अपत्यम पाणिनी ऐसे लिखवाया क्या स्वामीन से अपत्यम पणिन्यम यह लिखवाया पहले पणिन से थे बाद में आपने पणिनेर अपत्यम बताया स्वामी जी पानीने तो बनेगा नहीं। जी बनेमीजी तेनाली तस्त्रे उपज्ञाते तस्वीर सूत्रे अभी उभर पानीय अस्त स्वामी पानीय पानीय तो पानी ने पानी तो वो व्याणशास्त्र पानीय पाणीनी प्रोक्त पानीय पानिनी मुनि के द्वारा कहा गया पानी नियम है उत्तम पान नियम इसको मैं आ, मेरे को मिला नहीं है आ, वैसे स्वामी जी प्रश्न स्वामी जी प्रश्न ये है कि नकारांत है, नकारांत अस्ती अकारांत किम शब्द पानी प, पनी, पनीन शब्द है या पनीना शब्द है ये प्रश्न है तो महाभाष में दो दिया है इसमें इसलिए मेरे को वहां अन प्रत्यय भी किया है और इ प्रत्यय भी किया है इसलिए मेरे को यह दोनों सही इसमें दिया है महावास में पानी पानी पानी न ऐसा भी दिया है और पानी नहीं यह भी दिया है दोनों दिया है पानी नहीं को पानी न ऐसा भी दिया और पानी नहीं यह प्रत्यक भी दिया और अन प्रत्यय भी किया है इसलिए ये देखना होगा दोनों है, है तो और मैं देखकर करके कल बता दूंगा आपको हाँ जी हाँ जी क्योंकि यहां दोनों दिया है माँ बापिन भी दिया है और पानी भी दिया है तो इसको कल मैं अच्छी तरह देख के बता दूंगा आपको क्या है वास्तव में पनिन है या पनिना है तो हम चलते फिर आगे हा अथवा प्रत्याहार सूत्राणि प्रत्याहार सूत्र देखे अ ई उण पला सूत्र है प्रत्या सूत्रो मे अ ई उण तो आ उ इत्येतान वर्णन उपदिश्य अन्ते अर्णन इतं करोती उ, अंते कौती पाणीराचार्य तो सूत्र में अ तीन स्वरों को रखा है इति एता एतान इन तीनों को, किन तीनों को, को इती एतान आ, यी, इती इन तीनों को वर्णान वर्णों को इति उ अति इन तीनों एतान वर्णान इन तीनों वर्णों को उपदिश्य उपदेश करके अंत अंत अन्त मेंकार को इतम करोती इतम करोती का मतलब इत नाम रख दिया उसको नकार को इत नाम रख दिया है हैनी उसका नाम दिया है उस, उसकी संज्ञा रखी है इत संज्ञा इत नाम ताकि उसको हटा सके उसको हटाने के लिए उसमें नकार को जोड़ा है और उस हटाने का प्रयोजन भी है व्याकरण में कुछ भी रखते हैं उसका कुछ ना कुछ प्रयोजन होता है इस नकार का भी प्रयोजन है क्या प्रयोजन है वृद्धि हो सकती है गुण हो सकता है यह प्रयोजन है जैसे अभी मैंने बोला था आपको पानी नाह में अणुप्रत्यय किया अण अणुप्रत्यय किया तो उसमें नकार अंत में और वो अण जो है हलंत है उसका नाम रख दिया इत संज्ञा उसका नाम रख दिया इत और जिस, नाम इत होता है, हो है यानी वो हट जाता है उसको हटा दिया जाता है जिस जिसकी इत संज्ञा है जिस जिस वर्ण की नाम है उस उस इतनाम वाले वर्ण को हटाया हटाया जाता है व्याकरण के कार्य का समय व्याकरण में जब कार्य किया जाता है शब्दों को बनाया जाता है शब्दों को बनाते समय जिस वर्ण की इतनाम रखा है इत संज्ञा रखी है उस इत्या वाले वर्ण को हटाया जाता है और जब उसको हटाते हैं तो हटाने का प्रयोजन बताना पड़ता है हम इसलिए हटा रहे हैं ताकि यहां पर वृद्धि हो जाए यहां पर गुण हो जाए ऐसे बहुत सारे प्रयोजन आगे बताए ऐसे ही इस प्रत्याहार सूत्र में अण इसमें अणकार को जोड़ा है नकार को इत संजा रख करके इसके साथ जोड़ दिया है तो इस प्रत्यार में से अणकार को हटाएंगे तो तीन वर्ण ग्रहण हो जाते हैं। हलंत वाले वर्ण को ग्रहण नहीं किया जाएगा तो ये एक सूत्र हो गया अण और उस नकार को इत्या रख के ये भी जताया है कि इससे प्रत्याहार बनता है ये स्वयं प्रत्यार सूत्र है इन प्रत्यार सूत्रों में भी फिर प्रत्यार बनते फिर और कम अक्षर वाले प्रत्यार बनते तो हाँ जी हाँ जी इत संजय इसका अर्थ क्या है क्या नाम कौन बोल रहे हैं राजेश हाँ जी हाँ जी बोलिए इत संजय हाँ उसका नाम इत इत इत नाम रखा है उसका, उसका, कोई अर्थ, अर्थ, नहीं। उसका अर्थ ऐसा कुछ नहीं है आ, रूड क्या कहते हैं व्याकरण के काम के लिए इसका नाम है इसका अलग कोई यौगिक अर्थ नहीं है व्याकरण में घू संज्ञा रखते हैं टी संज्ञा रखते हैं यानी टी नाम घू नाम ऐसे बहुत सारे नाम रखते हैं और इनका प्रयोजन वहां पर बताते हैं कि इनका ये ये प्रयोजन है पर उस टी टी का कोई ऐसा स्पेशल अर्थ नहीं है घू का कोई स्पेशल अर्थ नहीं है ऐसे ही का कोई ऐसा स्पेशल अर्थ नहीं है यह व्याकरण में काम करने के लिए उनका नाम ऐसे रख दिया है योगिक नाम नहीं है ये धन्यवाद जी जी तो प्रत्यार का अर्थ होता है संक्षेप संक्षेप और संक्षेप दो प्रकार से होते हैं संक्षेप जो किया जाता है वो दो प्रकार से होते हैं दो प्रकार का मतलब जैसे आजकल लोक में बड़े बड़े नाम लंबे लंबे नाम होते तो उनको संक्षेप करते हैं मान लीजिए किसी को आप बोलते हैं राजेश भागवत अगर नाम ऐसा है तो आर ऐसा कहेंगे आर बी यानी राजेश का पहला अक्षर लेंगे आर और भागवत का पहला पहलाक्षर बी ले लेंगे तो आर ऐसा बोल दिया आरबी का मतलब राजेश भागवत तो पहला पहला पहला, पहला अक्षर लिया जाता श्लोक में प्रथम अक्षर प्रथम प्रथम अक्षर को जोड़ करके उसको संक्षिप्त कहते हैं उसको क्या बोलते हैं आप लोग अंग्रेजी में इसको अब्रिवेशन कहते हैं हाँ no, तो, तो इस ये संक्षेप नाम होता है तो संक्षेप नाम होता है तो व्याकरण में वैसा नहीं है पहले पहला अक्षर नहीं लेते पहलाक्षर और अंतिम अक्षर लेते पहला अक्षर और अंतिम अक्षर लेकर के उसके बीच में जो होते हैं उन सबका ग्रहण होता है लोक में शब्द का प्रथम अक्षर लेते हैं तो उस प्रथम अक्षर लेने से पूरा शब्द का ग्रहण होता है यानी दो शब्द है तो दो शब्दों के प्रथम प्रथम अक्षर लेंगे तो वो पूरे दो शब्द गृहित होते हैं अगर तीन शब्द है तो तीनों शब्दों के प्रथम प्रथम अक्षर लेंगे पर व्याकरण में ऐसा नहीं लेते प्रथम अक्षर लेते हैं और जहां तक ग्रहण कराना होता है चाहे वो दो शब्द हो तीन शब्द हो चार शब्द हो पचास शब्द हो तो पहला वाला लेंगे और अंतिम वाला लेंगे तो अंतिम वाला वर्ण जहां मिलेगा वहां तक सारा ग्रहण हो जाएगा जैसे कि अभी अयुन में अना तो अगर मैं कहूं अण अण कहेंगे तो यहां पर अकार इकार उकार का ग्रहण हो जाएगा अब अयुन एक सूत्र है और इस अयुन को बार बार ना बोलना पड़े मैं अनु बोलूंगा अनु बोलते ही अनका ग्रहण हो जाएगा ऐसा पकड़ में आ रहे हैं सबको जिनको समझ में ना आए तो बीच में पूछ सकते हैं। संकोच किसी को नहीं करना है कौन क्या समझेगा यह नहीं देखना है आपको यह देखना है कि आपको जहां समझ में नहीं आ रहा वो पूछना है अणाह क्यों रखा अंत में अणाहत इसलिए रखता है उसको उसकी संजय करनी है ना उसको हटाना है अगर उसमें स्वर रखेंगे तो वो भी ग्रहण हो जाएगा ना वो बीच वाला अक्षर आ जाएगा वो बीच वाला अक्षर को नहीं ले सकते प्रत्याशी जितने वर्ण है वो पूर्ण वर्ण है ना चाहे ककार हो धकार हो अंत में तो केवल उच्चारण के लिए हो यानी इस संजय करने के लिए उच्चारण के लिए का मतलब इस संजय करने के लिए उसको हटाना है उसको पूरा रखेंगे तो फिर वो बीच वाला वर्ण हो जाएगा ये अंतिम अक्षर जो जितने भी है वो प्रत्यार के अंतर्गत नहीं आते हैं। जिनको ग्रहण नहीं किया जाता ऐसे अक्षर है हाँ जी राजेश जी पकड़ में आ रहा है जी पर अणा इस विशेष हलंत को क्यों स्वीकार किया कुछ हाँ इसका प्रयोजन है ना अंत में अणाकार रखने का प्रयोजन बता रहा था ना मैं कहीं वृद्धि करना है कहीं गुण करना है ऐसा हर, हर एक प्रत्यार जितने भी प्रत्यार आगे आप बनाएंगे उन सभी प्रत्यारों में जितने भी अंतिम अक्षर हैं, उन सबका प्रयोजन है बिना प्रयोजन का कोई वर्ण नहीं है यहां पर कोई ना कोई प्रयोजन बताना पड़ेगा एक प्रयोजन भी हो सकता है और अनेक प्रयोजन भी हो सकते हैं वो आगे धीरे धीरे आपको पकड़ में आ जाएगा स्वामी जी जी आ, आई में आपने बताया आ को हो जाएगा जी, आ, लेकिन दूसरा ना भी है ना स्वामी जी लण में फिर सारा शब्द ग्रहण हो जाएगा फिर लण तक नहीं वो वो वाला भी ग्रहण हो जाएगा जहां वहां वो ग्रहण करना है तो वो ग्रहण करेंगे अच्छा अच्छा ठीक है जहां जहां पर वो वाला है तो वो वाला ग्रहण हो जाएगा लेकिन वो वाला है या नहीं वो आपको देखना है वो प्रसंग से पता लग जाएगा वो वाला है या नहीं वो जब काम करेंगे ना काम में क्योंकि ये कार्य के अनुसार ये सारे अगर आ, आ, आ, जो नकार वाला तो वैसा आपको कार्य भी देखना चाहिए देखिये जो प्रश्न करते तुरंत म्यूट करिएगा नहीं तो वो डिस्टर्बेंस करता है जब फिर बोलना है तब आपको म्यूट खोल के बोलना है नहीं तो आपकी वो आवाज आ रही है बीच में व्यवधान वैसे अणु में लण वाला अनाकार नहीं आएगा क्योंकि वैसे कार्य नहीं है वहां तक ग्रहण कराने का कोई ऐसा कार्य भी दिखाना पड़ेगा हमको केवल ग्रहण मात्र नहीं करवाना है उसका कार्य भी दिखाना पड़ता है मैं ये कहूं आ, मेरा अधिकार जो है यहां से दिल्ली तक है तो मेरे को काम भी दिखाना पड़ेगा वहां कार्य मैं करता नहीं करता हूं अधिकार तो लिया हूं लेकिन कुछ काम नहीं करता वहां तक मैं अजमीर अजमेर में काम करता हूं और अधिकार लिया दिल्ली तक तो काम नहीं चलेगा ना ऐसा अधिकार मैं नहीं ले सकता हूं अनावश्यक तो जहां तक ग्रहण कराऊंगा तो वहां तक काम भी बताना पड़ेगा मेरे को इसलिए ऐसा काम है ही नहीं है तो वो वाला अणकार नहीं ग्रहण होगा केवल अयुन का अणकार ही ग्रहण होगा ऐसा ठीक है समझ जी तो देखिए अति वर्णान उपदेश इन तीनों वर्णों का उपदेश करके अंत अंत में नकार को किसलिए ऐसे अणकार को इत, इत नाम रखते हैं क्यों रखना चाहिए ऐसा तो कहते हैं प्रत्याहार प्रत्याहार बनाने के लिए यानी संक्षेप संक्षेप बनाने के लिए यानी बार बार आई उ ना बोलना पड़े अण इतना ही बोले तो अण कहते ही इन तीनों का ग्रहण हो सके तो प्रत्यार बनाने के लिए संक्षेप बनाने के लिए ऐसे अणकार को इतनाम रख दिया फिर कहते हैं आगे सणकार एकेना आदिना एकेना आदिना एक आदिना सणकार एक वहकार एक आदि अवर्ण एक आदि वाले अवर्ण के साथ गृहित होता है क्योंकि इससे पहले तो कोई और प्रत्याहार नहीं है इससे पहले और कोई सूत्र नहीं है यही आदि सूत्र है पहला सूत्र है प्रत्यार सूत्रों में तो अब अणकार कहेंगे तो किसी एक को ग्रहण करना पड़ेगा एक संक्षेप बनाने के लिए तो संक्षेप बनाने के लिए यहाँ पर आदि आकार को यानी आकार को लिए और नकार जोड़ दो अण एक संक्षेप प्रत्यार बन गया यानी इस सूत्र का और संक्षेप प्रत्यार बना बन गया स्वयं यह प्रत्यार सूत्र है और इस प्रत्यार का भी और प्रत्यार बन गया और सूक्ष्म बन गया और वो एक प्रत्यार बन जाएगा अण उसका कार्य दिखाया जा रहा है उरण रपरह इस सूत्र में इसी इसी पाद का पचासवां सूत्र है उरण रपरा तो उरण रपरा में अन प्रत्यार और वहां आई वू इन तीनों वर्णों का काम है स नकार एक आदि न अकार इस सूत्र का जो आदि एक वर्ण अकार है उसके साथ में गृहित होता है यानी उसके साथ मिल जाता है और मिल करके अण ऐसा संक्षिप्त प्रत्यार बन जाता है और इस संक्षिप्त प्रत्याहार का उदाहरण बताया है सूत्र में उरन रपरा उरन रपरा को अलग करेंगे तो यह बनेगा उह को अलग कर दीजिए उहू ये सृष्टि विभक्ति का एक वचन है उहू का मतलब होता है री और अण फिर रपरा तो उरण रपरा में उ अण और रपरा ऐसे तीन शब्द है उहु विसर्ग वाला उ, उ के बाद में विसर्ग आएगा उण फिर रपरा ऐसा सूत्र है सूत्र का विभाग करके बता रहा हूं मैं आपको तो इस सूत्र में अण प्रत्यार है वो यही वाला अण है आई आयू, उण नकार वाला ही अण प्रत्यार है और इत्यादिशु सूत्रेशु इसी प्रकार के और सूत्रों में भी जहां जहां इस तरह का अण आएगा वो यही वाला अण प्रत्यार होगा ये कहना चाहते और एक विशेष बात यहां पर कही जा रही है सूत्र में अकारो अत्र विवृत प्रति ज्ञाएते ये विशेष समझना है आपको यह शिक्षा का प्रसंग आ गया अकारो अत्र इस आ सूत्र में जो अवर्ण है अकार है इस अकार को विवृत प्रतिज्ञाएते इसको विवृत माना जा रहा है प्रतिज्ञाएते का मतलब है प्रतिज्ञा की जा रही इसको विवृत माना जाता है इस अवर्ण को विवृत माना जाता है इसलिए सावर्ण्यार्थम अपने सवर्ण अक्षर को ग्रहण कराने के लिए जो मैंने आपके सामने शिक्षा पढ़ाई थी उसमें अवर्ण का प्रयत्न क्या है अवर्ण का आप में से जिनसे से पूछूं रेणु जी बताएंगे अवर्ण का प्रयत्न क्या है समृद्ध हाँ समृद्ध वस्तु अकार तो अकार का जो प्रयत्न है वो समृत है पर समृद्ध अवर्ण को यहां पर सूत्रकार महर्षि पानी ने इसको विवृत मान लिया समृद्ध आकार को विवृत माना है अगर समृद्ध ही मानते तो सवर्ण नहीं हो पाएगा सवर्ण का ग्रहण नहीं नहीं हो पाए यानी दूसरे वर्ण को विवृत का ग्रहण नहीं कर पाएगा क्योंकि अकह सवर्ण दीर्घा दीर्घ नहीं बन पाएगा विवृत विवृत मिलकर के ही सवर्ण होगा यदि अः संवृत्त और विवृत दोनों नहीं मिल पाएंगे क्योंकि जो मिलते हैं आपस में दो व्यक्ति समान शीलम व्यसनेश सख्यम ऐसा कहा है नीतिकार ने जो दो मित्र बनना चाहते हैं या दोनों मिलकर के रहना चाहते हैं तो मिलना चाहिए आपस में स्वभाव किसी भी अंश में आपस में स्वभाव मिलना चाहिए और विशेष अंश में अगर नहीं मिलता है स्वभाव तो फिर वो मिलकर के नहीं रह सकते और एक है विवृत और एक है समृत्त तो आपस में नहीं मिल सकते दोनों का प्रयत्न अलग अलग है तो इसलिए दोनों को मिलाना है और मिलाने के लिए और कोई चारा नहीं है और कोई मार्ग नहीं है इसलिए कार्य करने के लिए कार्य करने के लिए इस अवर्ण को विवृत मान लिया और जब कार्य हो जाएगा तो फिर वो समृद्ध का समृद्ध ही रहेगा लेकिन कार्य करते समय के लिए उसको विवृत मान लिया और कार्य हो गया फिर उसके बाद आकार समृद्ध है तो समृद्ध बना रहे हमें क्या आपत्ति काम निकालना है तो काम निकालने के लिए इस समृद्ध को विवृत मान लिया है काम करने के लिए पकड़ में आ रहे विवृत समृद में विवृत किस को कहते समृद किसको कहते हैं है? जी स्वामी जी हाँ तो विवृत उसको कहते हैं जिसमे आप में से ही बु, बुलवाऊंगा जो कि मैंने पढ़ा है तो आप लोगों को बताना होगा रुचि जी बताएंगे समृद्ध किसको कहते हैं विवृत किसको कहते हैं विवृता हाँ जी, ओम हाँ जी।, ओम हाँ जी। य, य, यदा सामित्व स्पृशति सा दूरे स्पृशति इस्प्रिश, हाँ यह इसकी परिभाषा है तो समृद्ध का अर्थ है जब प्रयत्न होता है उस वर्ण को बोलने के लिए प्रयत्नम करते हैं तो उस प्रयत्न से हमारा जो कर्ण है जीव है जिस वर्ण को स्थान के साथ वह कर्ण समीप से स्पर्श करता है तो उसको समृद्ध कहते हैं और जब दूर से स्पर्श करता है तो विवृत कहते तो आप अवर्ण को बोलिएगा तो कंठ में अकूह विसर्जनीय कंठ कंठ स्थान है अवर्ण का तो कंठ में जब स्पर्श होगा अवर्ण जब बोलेंगे तो स्पर्श जो है वह निकटता से होता है और जब आ बोलेंगे तो स्पर्श जो है वह दूर से होता है और जितने भी स्वर हैं अवर्ण को छोड़ करके सब विवृत है जब आप ई बोलेंगे ई री ये सब जब बोलेंगे तो जो जो वर्ण यानी जो जो स्वर जिस जिस स्थान वाला है उस, उस स्थान में जो वायु का स्पर्श होता है उस स्थान के साथ वो यदि वो वायु का स्पर्श यानी प्राणवायु का जो स्पर्श स्थान में निकटता से होता है उस स्थान के साथ में तो वो समृद्ध बनता है और दूर से होता है तो विवृत बनता है यह है समृद्ध विवृत ऑप्शन हाँ जी तो कार्य करने के लिए व्याकरण में काम करने के लिए संवृत्त आकार को विवृत मान लेते हैं विवृत मान करके फिर वहां काम किया जाता है जैसे मैं आपको बोलू हाँ रमा आगछती रमा आगछती तो यहां रमा में आकार है और आगछति में भी आकार है यहां कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों विवृत है तो आसानी से अकह अवर्णे दीर्घा से दीर्घ हो जाएगा लेकिन गजेंद्र इंद्र आगछती है यदि आपको जोड़ना है मान लीजिए एक उदाहरण दे रहा हूं इंद्र आगछती तो दाम आकार अवर्ण है संवृत्त है और आगछति जो है वो विवृत है तो समृद्ध और विवृत दोनों के बीच में तुल्यास्त प्रयत्न नहीं होगा क्योंकि सवर्ण के लिए तुल्यास्य प्रयत्न होना चाहिए तो समान प्रयत्न होना चाहिए एक का प्रयत्न समृद्ध है एक का प्रयत्न विवृत है तो आपस में मेल नहीं हो पाएगा तो ऐसा प्रयत्न होना चाहिए दोनों का समान प्रयत्न हो तब वहां दीर्घ हो पाएगा तो इसलिए एक कार्य की दृष्टि से यहाँ पर इसको विवृत मान करके काम कर लिया और व्यवहार में जब उस अवर्ण को देखते हैं तब वो समृद्ध रहेगा ऐसा तो इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है अकारो अत्र विवृता प्रतिज्ञाएटे अकार को यहाँ पर व्याकरण में काम करने के लिए विवृत माना जाता है सावर्ण्य सावर्ण्यार्थम सवर्ण ग्रहण करने के लिए यानी अपने जैसे बाकी वर्णों को ग्रहण कराने के लिए हां जी स्पष्ट हो गए ये आपको सूत्र पहला सूत्र सूत्र होम भगवान हाँ जी केवल संधि आदि करने के लिए कार्य किया जाता है या उच्चारण के लिए भी नहीं ये तो व्याकरण में तो यह तो सब संधि करने के लिए है ना कार्य के लिए है यहां पर काम के लिए जब व्यक्तिगत केवल अवर्ण को देखेंगे तो फिर वो समृद्ध ही रहेगा जब काम करना है तभी वो विवृत होगा माना जाएगा विवृत मान करके उसका काम कर लेते हैं जब काम हो गया तो समृद्ध फिर समृद्ध बना जाएगा फिर अह सूत्र से उसको समृद्ध बनाते हैं अष्टाध्याय का जो अंतिम सूत्र है ना अष्टाध्यायी का जो आठवें अध्याय का चौथे पाल का जो अंतिम सूत्र है समझ में आ रहा है गी? अष्टाद्याय निकालिएगा आप अष्टाद्याय में सबसे अंतिम सूत्र देखिएगा मिला हाँ भाई तो आ सूत्र आह सूत्र अवर्ण अवर्ण दो आकार है और दोनों अव्यय है और एक आकार जो है पहला आकार जो है वो विवृत है और दूसरा आकार समृद्ध है तीन भिन्नम बहुत किम अ नहीं जब जब उच्चारण करेंगे तो समृद्ध ही रहेगा यही समस्या उच्चारण जब जब करेंगे वो समृद्ध रहेगा जब कार्य करेंगे तब विवृत हो जाएगा कार्य की दृष्टि से वो विवृत है लेकिन जब बोलेंगे तो वो समृद्धि रहेगा समृद्धि ही बोलना है अवर्ण को बो, बोलेंगे तो वो विवृत नहीं बोल सकते उसको समृद्धि बोलना है बोलने के लिए समृद्ध है और काम करने के लिए विवृत है तो अ यह सूत्र निकाला आपने देखा है तो इस सूत्र का अर्थ होगा कार्याम अकारो अस्याथम अकारो विवृत अस्त स संवृव मैं सूत्रार्थ बता रहा हूँ शास्त्रे कार्यार्थम यहाँ आकारो विवृतो अस्ति वृत विवृतो विवृत समृतो भवति हां जी समृतो भवति समृतम नहीं समृतो भवति पुल्लिंग है ना समृतः विवृतः अत्र व्याकरण शास्त्री कार्यार्थं यः अकारो विवृतो अस्ति सः पुनः समृतो भवति ये सूत्र बनाना पड़ा महर्षि पानिनी को क्योंकि उन्होंने आयुन में उसको विवृत मान लिया था स्वामी जी जी एक अपने संस्कृत वाक्य बताया था पूर्ण कर नहीं पाया सरण अकार एक आदिना हाँ जी हाँ जी वो तो लिखा हुआ है ना पहले पहला सूत्र निकालिए सूत्र निकालिए वहीं पर लिखा हुआ जो लिखा हुआ उसी को मैंने बोला अच्छा हाँ जी प्रत्यारूत्र में लिखा हुआ दूसरी पंक्ति में लिखा है सणकार एक आदिना आकार मिला हाँ जी मिला हाँ जी तो इसका भाषार्थ आप लोग खुद पढ़ ले लेना लेकिन इसमें अगले पृष्ठ में विशेषा ऐसा लिखा हुआ है इसको देखिएगाक्षेप करने को कहते विशेष में यह लिखा है भाष्यकार ने प्रत्यार संक्षेप करने को कहते हैं जैसे अन कहने से अ तीन वर्णों का ग्रहण होता है अच कहने से से लेकर चा तक सब स्वरों का ग्रहण होता है हल कहने से सारे व्यंजनों का ग्रहण होता है यह विशेष में लिखा हुआ है अगले पृष्ठ में दूसरे पृष्ठ में यह विशेष शीर्षक देकर के लिखा है प्रत्यार प्रत्यार किसे कहते हैं तो कहा संक्षेप करने को प्रत्यार कहते हैं जैसे अण अण कहने से अकार इकार उकार इन तीनों वर्णों का ग्रहण होता है और अच्छ कहने से अकार से लेकर के चक यानी सभी स्वरों का ग्रहण होता है और हल कहने से सभी व्यंजनों का ग्रहण होता है तो इसलिए देखिए हल कहने से सभी व्यंजनों का ग्रहण करा दिया सभी व्यंजन का मतलब कितने व्यंजन है आप में से कौन बताएंगे पदमा जी बताएंगे व्यंजन कितने हैं स्वामी जी बाईस निकाल दीजिएगा 63 में से 33 थ्री थर्टी थ्री नहीं नहीं नहीं नहीं मैं ही कह रहा हूं वर्णास्त्री वर्णास्त्री षष्टी वर्ण सिक्सटी थ्री होते हैं 63 से 22 व्यंजन को आप निकाल ट्वेंटी स्वरों को निकालिएगा तो कितने व्यंजन हो 41, 41, 41, 41 गलत वन नहीं आप गलत बोल रहे हैं वो वो जो हिंदी में लिखा हुआ है ना हिंदी का वर्ण भी सीखना है आपको स्क्रीन पर हिंदी में जो लिखा है ना वो वन नहीं है अब 63 में से 22 को माइनस करिए कितना बनेंगे 41 ही बनेंगे क्या 41 स्वामी जी अच्छा, 41. अच्छा अच्छा ठीक है मैं गलत हो रहा हूं ठीक है 41. 41 वन शामिल जी शामिल जी. जी इन 41 में से 8 आयोग बहा भी तो माइनस करेंगे नहीं अयोगवा को माइनस क्यों कहेंगे वो भी तो व्यंजन है वो स्वर तो है नहीं जी, वेंजन मानेंगे तो। और क्या मानेंगे जब स्वर स्वर को आपने हटा दिया अलग तो उनको व्यंजन ही तो मानेंगे और क्या मानेंगे सोचा वो अलग से नहीं वो तो केवल अयोगवाह इसलिए अयोगवाह कहते हैं इनको इनको उपदेश नहीं किया है व्याकरण में इनका उपदेश नहीं किया है, है तो व्यंजन ही है केवल उपदेश किया शास्त्र में उनका उपदेश नहीं है इसलिए उनका नाम अयोगवा है अनुपदिष्ठा श्रूयंत यह कहा ना अनुपदिष्ठा श्रूयंत बिना उपदेश किए ही सुनाई देते हैं ये इसलिए अयोगवाह है Okay. स्वामी जी एक प्रश्न है लेकिन ये अयोगवाह से स्वर तो नहीं मिलते स्वामी जी उच्चारण में स्वतंत्र रूप से तो उच्चारित हो जाते है स्वतंत्र रूप से हम बोल नहीं सकते ना स्वामी जी, जी। स्वर के सहायता चाहिए जी? फिर अयोगवाह तो ऐसे हो जाते ना स्वामी कैसे हो जाते बताइए नहीं, वो आप केवल उनका प्रयोग करते करते हैं हैं वहां उनके साथ साथ में तो उनका प्रयोग लेकिन इनके साथ जो स्वर नहीं नहीं जुड़ता ना समझे। नहीं, आप आप समझे नहीं। जैसे आप कोई भी एक एक आप को बोलिएगा मैं बताता हूं आपको। न, मतलब कोई मसङ्ग नियम ही है इसका नाम ही है अनवक भवती व्यंजनम वो स्वर के बिना नहीं बोला जा सकता व्यंजन एक ऐसा है जो स्वर के बिना नहीं बोला जा सकता या तो आगे स्वर जोड़ो या पीछे स्वर जोड़ो दो स्थितियों में स्वर को जोड़ा जाता है या तो पहले जोड़ते हैं या अंत में जोड़ते स्वर को जैसे मैं बोल रहा हूं अण अण में नकार के साथ में अकार को पहले जोड़ा है अण और अणा बोलो तो अणा में नकार में अंत में जोड़ा है अकार को यह तो पहले जोड़ो यह बाद में जोड़ो अणु में पहले जोड़ दिया और केवल अणा बोलो अणा तो उसमें बाद में जोड़ते हैं अकार अवर्ण को हाँ स्क्रीन पे देखिएगा तो यह तो पहले जोड़ो स्वर को या बाद में जोड़ो बिना जोड़े इनका बोल ही नहीं सकते ऐसे ही जहां आप अयोगवाह कह रहे हैं चाहे वो अनुस्वार ले लीजिये विसर्ग लीजिए जीवामूल्य लीजिएगा उपदमानी लीजिएगा लीजिए जो भी अक्षर आप लेंगे अयोगवाह के आठों आगे या पीछे कहीं ना कहीं वहां पर स्वर होंगे बिना स्वर के तो प्रयोग में नहीं आएंगे हाँ तो हम आगे बढ़ते हाँ जी ओम ओम ये जो है अ से छ हम स्वरों को कह से छ तक स्वरी है ना प्रत्यार सूत्र में देखेंगे देखें में मूल में देखिएगा जो प्रत्यार है ना अंग औक है चकार देख रहे हैं आप अष्टाध्यायी में सीमा जी दूसरा है, ए ये तीसरा है, आई आउच, ये है तो देखिएगाईस स्वर आ, आ गए यहाँ पर अरसुदीर्घ ये सब आ चुके हैं यहां पर जी, और ऐसे ही इसी उसी प्रत्यार सूत्र में देखिएगा और हयवरट का हकार ले लीजिएगा हायवरट का हकार और अंत में लण का अणकार लीजिएगा नहीं आ, हल हल का लकार ले लीजिएगा हल का लकार अंतिम सूत्र का चौदहवा सूत्र का तो हल कहने से सारे व्यंजन आ जाएंगे कोई व्यंजन नहीं बचेगा पकड़ में आ गया इसी का नाम प्रत्यार है इसी का नाम संक्षेप है या तो संक्षेप कहो हो या प्रत्याहार का हो तो आई उन् इस सूत्र में एक प्रत्यार बना ये याद रखिएगा आई उन इस सूत्र में एक प्रत्यार बना जिसका नाम है अण पहले सूत्र से एक प्रत्यार बनाए अण और भी प्रत्यार बनेंगे लेकिन आगे के सूत्रों के साथ बनेंगे इसी सूत्र से एक ही प्रत्यार बनेगा अण दूसरा सूत्र निकालिए देखिए सामने पुस्तक में रील रिक ओम भगव जी ये जो आयु उनमें अण है उन। स्वेच्छा से ले लिया क्या पानी हा जी हाँ जी स्वेच्छा से क्या सभी स्वेच्छा से लिया कोई योजना पूर्वक नियम नहीं वहां पर नहीं नहीं योजना पूर्वक ही है बिना योजना के नहीं है यानी कोई नियम नहीं है कि अएगा तो अण नहीं उन्होंने जिस तरह का व्याकरण को प्रवचन किया है उसमें अणाह जो है वो योजना पूर्वक ही है क्योंकि अगर अणाह के स्थान में यदि कोई दूसरा वर्ण रखेंगे तो पूरा बहुत सारे सूत्रों को बदलना पड़ेगा क्योंकि अण अन में अणाकार को रख करके आगे के सूत्रों में इसी तरह उन्होंने बनाया ताकि इस अण से वहां वहां ये सब ग्रहण हो जाएगा अगर अण में से नकार को हटा करके मान लीजिए मान लीजिए कोई ऐसा रख दे कोई वर्ण दूसरा तो फिर बहुत सारे सूत्रों को बदलना पड़ेगा उरण रपरा को बदलना पड़ेगा ऐसे जहां जहां अण आएगा जिस जिस सूत्र में उसमें फिर वहां बदलता बदलता रहना पड़ेगा जैसे यण है यण यण में नकार है वहां पर वहां पर यण का फिर बदलना पड़ेगा ऐसे बहुत सारे सूत्रों को बदलना पड़ेगा तो नहीं नहीं पहली बार सूत्र ऐसा नहीं है पूरा दृष्टि में रख करके पहले प्लान किया तब बनाया ऐसा नहीं की आयुन बना करके फिर उन्होंने बाद में प्लान किया हुआ, ऐसा नहीं है पहले प्लान किया है कि कैसा प्रत्यार बनाओ जिससे कि आ, और सूत्रों में इसी तरह मैं रख सकू ऐसा पहले प्लान किया है फिर उसके बाद बनाया मेरी बात पकड़ में आ रही है आपको हाँ ऐसा नहीं किया उन्होंने सूत्र एक बना दिया उसके बाद में सोचा होगा यहां ये बनाया तो वहां ऐसा ऐसा नहीं पहले से उन्होंने प्लान कैसे बना इसको समझ लीजिए पहले प्लान ऐसे बनाया है लोक में व्यवहार में जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है जैसे हम लोग हिंदी में बात करते हैं तो हम जिस तरह की हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं इस सारी भाषा को देख करके किसी बुद्धिमान ने इसका व्याकरण बना दिया कि यहाँ ऐसा होता है या ऐसा होता है या ऐसा होता है या ऐसा होता है या ऐसा होता है तो उन्होंने भी प्रयोग को देखा संसार भर में घूम घूम करके प्रयोग को देखा देख करके उन्होंने क्या सोचा कि इसको नियमबद्ध किया जाए ताकि ये जो आ, आ, विशिष्ट देववाणी जो संस्कृत भाषा है इसका विलोप ना हो इसमें विकृतियाँ ना आए इसके लिए नियम मैं बना दूँ ताकि लोग उस नियम पूर्वक इसी तरह बोलते रहें कोई गड़बड़ करता है तो इस नियम के माध्यम से पता लग जाए तो उन्होंने पूरा व्यवहार को देखा शब्दों के प्रयोग को देखा उनको देख करके फिर प्लान बनाया प्लान बना करके फिर सूत्रों की रचना की और पूर्व आचार्यों का सहयोग लिया उनसे पहले हुए जो आचार्य है उनका भी सहयोग लिया है सहयोग लेकर के स्वयं आ, की बुद्धि और दूसरों का आधार लेकर के और प्रयोग को देख करके फिर उन्होंने व्यवस्था बनाई ऐसा ठीक है तो से लिया वो आगे स्वेच्छा से अनाकार नहीं लिया शुरू में नहीं स्वेच्छा से इसको अब स्वेच्छा का दो अभिप्राय होता है स्वेच्छा का मतलब अपनी इच्छा से वो अनाकार लिया है अपनी इच्छा है लेकिन उस ले, उस अनाकार को अपनी इच्छा से ले लेते हुए भी आगे प्रयोगों में कहाँ कहाँ ऐसा हो सकता है उन सबको देखते हुए फिर आगे के सूत्रों में भी इसी तरह में बनाऊ ये सब सोच करके फिर अनाकार को लिया मैं यूँ बोलूँ कि आ, मैं अण प्रत्यार बनाऊँ यात्यार बनाऊ यानी पवर का फा अफ बनाऊ या अण बनाओ अफ बनाऊंगा तो आ, कैसे बनाने पड़ेंगे आगे के सूत्र और कैसे प्रयोगों में ये सिद्ध होगा वो सब देखा है उन्होंने देखे ये अफ फिट नहीं बैठता ये नहीं अच्छा, ये भी वर्ण फिट नहीं बैठेगा यह भी नहीं बैठेगा कौन सा वर्ण फिट बैठेगा यह सब प्लान किया सोच करके फिर अणाकार बनाए ऐसा स्वेच्छा का मतलब ऐसी स्वेच्छा नहीं है प्रयोगों के आधार पर उन्होंने की सबसे अधिक उपयुक्त कम सबसे कम दोष वाला यह अणाकार है दो बातें होती है दोष बिल्कुल ना हो एक ये स्थिति है या कम दोष वाला हो एक स्थिति है तो बिल्कुल दोष ना हो ऐसा भी नहीं है कम दोष वाला ये देख करके फिर नकार को रख दिया ऐसा स्वामी जी ऐसा भी कह सकते ना ऋषि दर्शनाथ पूरा दर्शन करके बाद में इन्होंने किया है नहीं दर्शनाथ का मतलब उस दर्शन का आ, दर्शन को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या दर्शन यानी पूरा व्यवहार को देखा ऐसा हां जी हाँ माने, माने मस्तिष्क में इन्होंने पूरा सहारा जोड़ करके घटा करके बाद में इन्होंने सूत्र रचा है नहीं नहीं ऐसा है केवल मस्तिष्क में ए, ए, सोच करके नहीं बना है ना व्यवहार को देखा है ना क्योंकि इस व्याकरण व्याकरण को कहते हैं न लोकाद विद्यते व्याकरण व्याकरण लोक से अलग नहीं है जो लोक में होता है वही व्याकरण में बताया गया पहले भाषा है फिर बाद में व्याकरण है यानी जो लोक में जैसा लोक मतलब शिष्ट लोग अशिष्ट लोग नहीं लोक का अभिप्राय है शिष्ट लोक व्यवहार में लोक में यानी संसार में जो शिष्ट लोग होते हैं शिष्ट लोग का मतलब जो शिक्षित लोग हैं अनपढ़ नहीं अज्ञानी नहीं जो शिष्ट लोग हैं शिष्ट लोगों का व्यवहार देखा संसार भर में देख करके तब फिर नियम बनाया ऐसा वही कह रहा था जी। जी। सारा शब्द देखने के बाद, बाद जी जी जी जी। पूर्व आचार्यों का जो व्याकरण शास्त्र थे उनको भी देखा उनका भी अवलोकन किया है और उनमें जो जो कमियां है या जो भी है उन सबको हटा करके फिर उन्होंने अपने ढंग से इसको प्रजेंट किया यू यूं कही लिए, कह, कह दीजिएगा संपादन किया यू कही इसलिए इसको प्रवचन कहते हैं जैसे मान लीजिए कोई लेक्चर देता है प्रवचन देता है तो वो उसका अपना स्वयं का उपज नहीं है ना वो तो पढ़ा है शास्त्रों में पढ़ा है सुना है आ, सुनकर के पढ़कर के तो प्रवचन बोल रहा है उसका अपना स्वयं का उपज नहीं होता है ना जो भी प्रवचन करने वाला है उसका स्वयं का उपज नहीं है जैसे मैं आपको बता रहा हूं यह मेरा स्वयं का उपज थोड़ा है मैंने अपने गुरुजनों से जो पढ़ा है उसको आपके सामने रख रहा हूं ऐसे ही जो प्रवचन करता प्रवचन करता है वो शास्त्रों में जो पढ़ा है या गुरुजनों से जो सुना है हा? उसी के आधार पर ही तो प्रवचन कर रहा है मान लीजिए मैं एक सिद्धांत आपके सामने रखता हूं एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको आ, मैं एक ये बोलू आपको चाहे कम खा लो चाहे कम खा लो कम खाना मंजूर है और कम खाने से कमजोर होना भी मंजूर है लेकिन रोगी पढ़ना मंजूर नहीं है मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिए कम खा लूंगा चलेगा कोई कहे कम खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे हो जाओगे कमजोर होना भी मंजूर है लेकिन अधिक खाकर के रोगी पड़ना मंजूर नहीं है यह मेरा सिद्धांत है तो अब मैं यह कहूं यह मेरा अपना उपज है यह मेरा अपना उपज उपज का मतलब है यह मेरा अपना स्वयं का ज्ञान है किसी से मैंने नहीं सीखा अगर ऐसा बोलूं तो यह गलत होगा मेरा अपना उपज तो कुछ भी नहीं है ये तो ऋषियों का सिद्धांत है ऋषियों ने बताया अपने शब्दों में बोला है उन्होंने बस मैंने अपनी भाषा में बोल दिया आपके सामने इसलिए ये मेरा उपज नहीं ये तो मैंने केवल प्रवचन किया केवल अपने शब्दों में आपके सामने रखा है पकड़ में आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूं राम मोहन जी हाँ हाँ जी ऐसे ही आ, कोई भी यूं तो बहुत सारे सिद्धांत हो सकते हैं अलग अलग विषय हो सकते हैं तो जो भी मैं सिद्धांत आपके सामने रखूंगा वो शब्द मेरे अपने होंगे शब्द संरचना मेरी होगी प्रस्तुतिकरण मेरा होगा लेकिन जो विषय रखा जा रहा है वो मेरा अपना खुद का कुछ भी नहीं है वो सब दूसरों से गुरुजनों से माता पिता से या जिन जिनके पास में मैं रह चुका हूँ जिन जिनके सामने रह करके जो जो सीखा है उन्ही से लिया है ऐसा तो ऐसे पानिनी ने भी अपना स्वयं का उपज कुछ नहीं इसमें उनका उपज स्वयं का तो यही है कि इनका प्रस्तुतिकरण ये प्रस्तुतिकरण इतना विशिष्ट है ये साधारण व्यक्ति के कल्पना से दूर है परे है ये बहुत विशेष है मतलब इस व्याकरण को देखने से ईश्वर एकदम स्पष्ट हो जाता है यानी पाणनी की बुद्धि को देखने से ईश्वर की बुद्धि अपने आप समझ में आ जाती है जब मनुष्य इस तरह का बुद्धि रखता है तो देखिए ईश्वर की कैसी बुद्धि हो सकती है ऐसा स्पष्ट हो रहा है हां हां तो हमने और किसी कोई प्रश्न तो नहीं है आज तो एक ही सूत्र रख ओम, ओम स्वामी जी ओम स्वामी जी ये भूमिका में काशिका जो है ये क्या किसी पुस्तक का नाम है काशिका को द्वितीय वृत्ति भूमिका में जो अभी आप पढ़ रहे हैं, ये प्रथमावृत्ति पहली आवृत्ति है पहली आवृत्ति है और जब इसको पूरा पढ़ने के बाद जब दूसरी आवृत्ति पढ़ेंगे दूसरी आवृत्ति को द्वितीय वृत्ति कहते हैं और उस द्वितिया का अपर नाम दूसरा नाम है काशिका ठीक है और ये सिद्धियां वो सिद्धियां पहली आवृत्ति में ही सिद्धियां आएंगी सिद्धियां तो ये पहली आवृत्ति मतलब सिद्धियां क्या हाँ इसी इसी इसी क्या मतलब उसका अर्थ क्या है सिद्धियां का मतलब है शब्द की उत्पत्ति जैसे हाँ जैसे आ, सुदेश सुदेश तो ये सुदेश शब्द कैसे बना है इसको बताइएगा इसको कहते सि गणित गन, का सवाल होता है ना गणित का सवाल जब रखते है तो जैसे आपसे पूछा है एक ये कैसे बना 120 एक सौ बीस तो आप वो क्या कहते हैं हाँ तो वो आकर के आप बताएंगे ना ये इस तरह बनता है इस तरह साठ बनता है तो वो जो साठ कैसे बना है तो आपको बताना पड़ेगा ना इस तरह साठ बनता है ऐसे ही सुदेश शब्द कैसे बना है तो इस तरह इसमें सु है और देश है दोनों को मिला है और सु क्यों सु, सु क्यों कहते देश कु देश क्यों कहते हैं यह सब जब बताते हैं तब सुदेश सामने आ जाता है तो उसको सिद्धि कहते हैं सिद्धि का मतलब है उस शब्द को सिद्ध करना यानी यह शब्द इस तरह बना है ऐसे प्रस्तुत करने को सिद्धि कहते हाँ जी और कोई हो गया इसको यहीं पर विराम दें तो आप में से इस पुस्तक में भूमिका प्राकथन ये सब जो पढ़े नहीं है वो जरूर पढ़ लें और अभी आपका कार्यभार हल्का है यानी आगे, आगे आगे आपका कार्य बढ़ेगा तो जब तक काम हल्का है तब तक इसमें बहुत सारी बातें जिनको आपको पढ़ना है याद करना है जो आप कर सकते हो करिएगा एक और बात विशेष बात यह है आप में से जिनको ऐसा लगता है कि हमको कम समझ में आया है तो और विस्तार से हमको समझना है इन्ही बातों को जो पढ़ा है तो आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो आप पढ़ा सकते हैं एक दूसरे के आपका भी अभ्यास हो जाएगा और जिनको कम समझ में आ गया उनको सहयोग मिल जाएगा तो जैसे माता सुदेश जी है सीमा जी है राममोहन जी भी हैं तो इनको आ, थोड़ा और तैयार करना है अपने आप को तो आप में से जो पढ़ा सकते हैं राजेश जी हैं पढ़ा सकते हैं रुचि जी है पढ़ा सकती हैं श्रद्धा जी है वो पढ़ा सकती हैं तो आप लोग इन लोगों से बात कर ले भिन्न समय में जो दोनों को अनुकूल समय हो तो आप पढ़ा सकेंगे इन लोगों को तो आपका अभ्यास हो जाएगा और जिनको कम समझ में आता है उनको लाभ हो जाएगा जी स्वामी जी अगर समय दे सकेंगे तो बहुत आभार हाँ तो आप लोग पूछ मैंने नाम बता दिया रुचि जी है पढ़ा सकती है राजेश जी पढ़ा सकते हैं, हैं। श्रद्धा जी पढ़ा सकती है ठीक है ना इन लोगों से आप बात कर लें जो आप लोगों को अनुकूल जो होंगे आपस में आप लोग पढ़ लें और बाकी लोग भी एक दूसरे के साथ में सहयोग लेना चाहते हैं वो आपस में आ, जो पढ़ाने की आवश्यकता उनको नहीं है रेणु जी को नहीं है पदमा जी को नहीं है राजेश जी को नहीं है रुचि जी को नहीं है श्रद्धा जी को नहीं आपस में पढ़ाने का लेकिन आप लोग आपस में सहयोग लेना चाहें यानी आप उनसे पूछिए वो आपसे पूछिए इस तरह सहयोग लेना चाहें तो आपस में आप लोग ले सकते हैं ऑनलाइन और जो जिनको आवश्यकता है पढ़ाने की दोबारा इसी को इसी पाठ को हमको पढ़ा दे और विस्तार से समझाए आपकी भाषा में समझाए तो वो जो आपको हेल्प करना चाहते हैं वो उनसे बात कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा तो इस तरह आप लोग सहयोग ले सकते हैं जी सब ओंकार ओम, शांति शांति शांति ही, नमो नम